जागृत स्वप्न में कार्य का अनुभाव तो है जैसे जागृत में लिखता है तमित वासना से स्वप्न दर्शन होता है तो स्वप्न दृष्टा के दृष्ट दृष्टि से जागृत सत्य है क्योंकि तो स्वप्न का कारण है किंतु जैसे जागृत सर्वसाधारण माना जाता है स्वप्न केवल दृष्टा दिखता है इसी प्रकार जागृत वस्तु भी सर्वसाधारण ही स्वप्न दसता के दृष्टि से जागृत सत्य है तो जागृति मिथ्या है जैसे स्वप्न इसी प्रकार साधारण जैसा लगता है सपन दर्शन के समय में ऐसा भी नहीं लगता है कि मैं अकेले स्वप्न देख रहा अन्य लोग भी देखते हैं, जो कुछ दिखता है सपने में रथ अश्व मार्ग आदि दिखते हैं अन्य लोग भी देखते हैं समय लगता है ठीक जागृत कार्य में सर्वसाधारण में दिख रहा हूँ अन्य लोग भी देख रहे हैं इसे लगता है वस्तुतः तो पारमार्थिक स्वरूप के अंतर्गत स्वयं दृश्य सब कुछ कल्पित है इसके इसकेश् करते आगे कार्य कारण भावित स्वप्न जागृत और न मिथ्यात्म अविशिष्टम अत्यंत वैषम्याद स्वप्न जागरित तो में कार्यकार उनमें से मिथ्यात्म अभिशिष्टम सिद्धांत ने कहा जैसे स्वप्न मिथ्या जैसे उसका कारण जागृत भी मिथ्या है पूर्व पक्ष शंका करने वाला कहता है मिथ्यात्म अभिशिष्टम ना समान नहीं दोनों में क्योंकि अत्यंत तो वैषम्य स्वप्न जागृत में दिखता है वैलक्षण है स्वप्न वस्तु अस्थिर है जागृत तो वस्तु स्थिर है ये वैषम्य है इतिहास के आहार उत्पादस्य प्रसिद्धत्वा उत्पाद प्रसिद्धवादं सर्वदा उत्पाद प्रसिद्धवादात न चूता संभवस्त कथन न उत्पादस्य प्रसिद्धत्वा उत्पाद प्रसिद्धवादात विवेकियों के दृष्टि से विचारकों के दृष्टि से उत्पाद प्रसिद्ध है किसी की उत्पत्ति नहीं होती है इसलिए सर्वम अजम उदाहरण। सब कुछ जो दिखता है अज अजम्मा है जागृत से स्वप्न उत्पन्न होता है जागृत वास्तव और स्वप्न मिथ्या है भूता अभूत से संभव भूत वास्तव से अभूत अपरमाथिक उत्पत्ति कथंशन संभव संभव नहीं जागृत वास्तव है स्वप्न वास्तव है जागृति से उत्पन्न होता है ये भी ठीक नहीं है किसी की उत्पत्ति नहीं है ठीक नहीं यू कार्यकार सत्यासत्योरव स्वप्न सत्या जागरितरितुक्तम तदित समित सत्य और असत्य में कार्य का अनुभाव असत्य कार्य असत्य सपन, सपन यो का सपना, जो कहा गया, वो ठीक नहीं नूता जागृता अभूत सपन दृश्य से संभव कथन नपन निथ तो वास्तव आह इस श्लोक के द्वारा जिससे शंका की निवृत्ति होती पहले शंका करते हैं भाष्य में न न स्वप्न कारणते भी जागरित वस्तु न स्वप्नबद्ध अवस्थुत्व स्वन जागरित वस्तु न स्वन कारणते भी जागरित काल में जो वस्तु तो दृश्य है वह तो स्वप्न का कारण हो किंतु न स्वप्नबद्ध अवस्तुत्व स्वप्न से यथा अवास्थ्य अवास्तव न था तथा जागृत वस्तु न सपन तो अवास्तव है जागृत तो वस्तु अवस्तु नहीं अवास्तव नहीं क्यों नहीं अत्यंत चलो ही सपनों जागृतम तो स्थिर लक्ष्य थे सपनों तो अत्यंत चलो है अभी कुछ दिखता है सुरक्षा सामने कुछ दिखता है जागृत तो स्थिर तो है जैसे दिखता है ऐसे ही आज दिखता है काले दिखेगा ऐसे दिखता है स्थिर है जन्म वैषम्य है टीका किमेद वैलक्षण अविवेना प्रतिभा के नाम यदि विकल्प आद्यम अंगी करोति सिद्धांत है स्वप्न जागृत में यह वैलक्षण्य है वस्तु वस्तुअस्थिर है जागृत वस्तु स्थिर है ये जो वैलक्षण वैषम्य है यह अविवेकियों को भान होता है अथवाओं को आद्य अभिवेकियों को कहे तो ठीक है अभिवेकियों के साथ भान होता है जो विचार नहीं करते सत्यम एवं अभिवेक नाम ख्याल अभिवेकीय के, के लिए जागृत स्वप्न में वैषम्य है अद्वित विवेकियों के लिए द्वितीय प्रत्या क्योंचिवस्तुन उत्पाद प्रसिद्ध विवेकियों के दृष्टि से किसी तो किसी वस्तु की उत्पत्ति न प्रसिद्ध नहीं अतो असिद्धवाद उत्साह जो उत्पाद ही अप्रसिद्ध है आत्मे सर्वे अजम सर्व उदाह आत्म सब कुछ सर्व ख ब्रह्म अजन्ब्रह्म ही सर्वे कहा गया सबाभ्यंत ही अज अजमात्म तो, तो, तो कुछ एकमा सत्त कुछ नहीं पंधर भारत एक आत्मा है द्वितीय भाग आकांक्षा द्वारा विभजते न तो भूतादूत तो तो संभवों तो से कथन द्वितीय भागस्वतराद आकांक्षा शंका करके व्याख्या करते हैं यदि मन से जागरिता सत् तो असत्व जायत जागरीते सत्न सप, असतवास्तव सत वास्तव जागृत से अवास्तव स्वप्न उत्पन्न होता है इसे जो मानते हो तब असत होती ठीक नहीं न भूताद अभूत से संभव होती कथन चल भूताद का विद्यमान वास्तव वस्तु से अभूत से असत अवास्तव वस्तु स्वप्नों का संभव अर्थात उत्पत्ति लोके नास्तिक लोग भी वास्तव वस्तु से अवास्तविक उत्पत्ति असतिक उत्पत्ति नहीं होती ठीका नहीं संभव नस तो अस्ती दृष्टातेन साधय असतः तो संभवनाने उत्पत्ति नहीं होती दृष्टान से खाते हैं नसत तो शस विषाण संभव दुष्ट कथित असत शस विषाणदे किसी प्रकार किसी विषय उत्पत्ति नहीं होती कथित संभव उत्पत्ति नहीं दिखे कथि सत् असतवा श विषाणादी की उत्पत्ति शब्द से से, से उभय का अशतसे उभयसे कवि संभवी नदुक्त उत्पाद प्रसिद्ध तदयुत अभी शिशो किमिका उत्पाद प्रसिद्धवादात उत्पाद प्रसिद्ध जो कहा गया है तदयुत स्वप्न जागरते कार्यकारण्वांगीकरण अभी तो कार्यकार मानते स्वप्न जागृति स जागृरित तो दर्शनजन्यवासना से स्वन दर्शन होता है तो शंकाकर करके कहते हैं जागरिते जागरिते पश्यति असजागरी दृष्टि स्वप्नेश्य तन्मय असत्वपने दृष्टि प्रतिबुद्धो न पश्यति पश्य दृष्टि जागृत अच्छा असत दृष्ट स्वप्ने तन्मय पश्यत जागृत में कोई सत्य नहीं ऐसे ही असत्य इत्या देख के सपने तन्मय हो दिखता है उसके संस्कार से स्वभाजन्म संस्कार से सपना होता है असत स्वपने की च स्वप्न में स्वप्न दिखता है प्रतिबुद्ध नगनकर नहीं दिखता इतने वैषम है जागरित में भांति दर्शन होता है तजन संस्कारों से सप् दर्शन होता है और सपने में जो दिखता है जगन कर नहीं दिखता है इतने ही किंतु दोनों ही मिथ्या है टीका जागरित दृष्ट से सपने दर्शनार्थ जागरित से सपन प्रति जागरित में जो दिखा गया सपने में भी दिखता है कभी इसलिए जागरित तो स्वप्न के प्रति कारण जो कहा गया स्वप्न प्रति जागरित तो से कारणत्म चेत तभी स्वप्न दुष्ट से जागरित भी दर्शन कैसे तो जागरित प्रति कारणतम तो क्यों नो तो स्वप्न में जो अभी जागृत भी दिखता है तो, तो जागरित के प्रति स्वप्न कारण क्यों नहीं होगा ऐसा शंका हमसे कहते हैं ऐसा नहीं होता है स्वप्न में जो दिखा जागन प्रति उसको नहीं दिखता है जागृत में जो दिखा तो वासना से सपन तो होता है और सपने जो देखा जगन कर दृष्टवाच प्रतिबोधना है जगन कर नहीं की से। सपने दिखता है, है। श्लोक व्यावृत्याम आशंका उत्थापय इस श्लोक के द्वारा जिस शंका की निवृत्ति होती पहले शंका भाषा में मन उत्तम तय स्वप्न सिद्धांत ने तम ही तो कहा का कार्य तत्कथम उत्पाद प्रसिद्ध तो उत्पाद असिध के जागृत का कार्य होने से सपने किस प्रति होनीपति होतीदर्शनजन्यूर्वापर विरोध चो परिहारे कथ्यमें मन सामधान प्राथयत पूर्वापर विरोध साक्षेप किया गया पूर्ववच्न आपनेपन जागरित्य अभी कह तो पूरा प्रसिद्ध तो है तो परिहार कहने के लिए सिद्धांत कहता है मन सामान एकाग्र मन सामान पत्र यथा कार्य का अनुभव अस्ग्रत सपन जागरित में जिस प्रकार कार्यकान भाव हम मानते हैं तो सुनो तमेव प्रकारम प्रकटयन अक्षराणी विजय जिस प्रकार कार्य का मत मानते हैं हम सपन जागृत में उस प्रकार को स्पष्ट करते हुए श्लोक के अक्षर शब्द का जना अन्या करके बताते वास्तव में असत अविद्यम रज्जु सर्पवत् विकल्पित भी तो वस्तु जागृत दृष्ट जैसे सर्प है विकल्पित भी तो वास्तव नहीं जैसे अविद्यमान वस्तु तो जागृत देख करके तद्भावभावित सिना युक्त होकर के तन्मय हो स्वप्ने भी जागरितवत ग्राह्य ग्राहक रूपेण विकल्पयन पश्चित जैसे जागृत में देखा सपने भी जागृत के जैसे ग्राह्य ग्राहक ग्राह्य वस्तु में ग्राह हूँ इस रूप से विकल्पना करते हुए तथा असत्व दृष्टवा चपने असत वस्तु अवीम वस्तु देखता हुआ प्रतिबुद्ध जब जग जाता है न पश्य अविकल्पयन विकल्प नहीं करता है और स्वप्न दृश्य नहीं दिखता है ठीक है नहीं टीका में तुच्छत्व व्यवच्छिन्नति असत विद्यमान जागृत में असत देखकर के सपने सपन लिखता सपन है तो असत शब्द का अर्थ तुच्छ सस विचारने के लिए प्रयोग होता है और असत का अर्थ न सत असत सत नहीं तो यहाँ न सत इसे अर्थ में प्रयोग किया गया की तुच्छ रजू सर्प जैसे वो तो असत तुच्छ नहीं है सत नहीं है शत तो नहीं होने से उसको भी असत शर्त से कहा जा सकता है किंतु शिषान जैसे असत तो नहीं इसलिए कहते रजू सर्पवत जागृत काल में जो दिखता है अत्यंत तुच्छ नहीं रजू सर्प जैसे अनिर्वचन है दर्शन से आभा से तयित जागृत काल में जो दिखता है वो तो दर्शन आभा से वास्तव नहीं इसको सूचना करने के लिए सहते विकल पश्य ग्राहे ग्राहकूपेण विकन वो नहीं पहले राज्य सर्पवित रजसर्प जैसे में वस्तु आभासे वास्तवनता यहाँ जागृत विशेष सेवन दर्शना जागरितसनाधीन सपन जागरित व्यवहेती जागरी तस्तुता दर्शन वाला वो दृष्ट्य वस्तु न विशेष कोई विशेष पदार्थ है विशेष वैलक्षण युक्त वस्तु का स्वप्न दर्शनार्थ जागृत में जैसे देखा स्वप्न में ऐसे दिखता है इसलिए जागरित तो वासनाधीन स्वप्न जागरित तो दर्शनजन्य वासना संस्कार संस्कारिक अध्यन स्वप्न होता है इसलिए जागरित तो कार्य व्यवहारिय स्वप्न जागरित का कार्य इस रूप से व्यवहार किया जाता है क्योंकि जागृत दर्शन जन्य वासना से सपना दर्शन होता है तथा तो स्वप्न दुष्ट से जागृत भी दर्शनार्थ तत्कार जागृत से प्राप्तम ये आशंका स्वप्न में जो दिखा गया वो तो जागृत भी दिखता है इसलिए जागृत का कार्य दर्शनार्थ तत्कार्यम स्वप्न कार्यतम जागृत से प्राप्तम जागृत भी का कार्य प्राप्त होता है ऐसा शंका करके द्वितीय का व्याख्या करते हैं द्वितिया की व्याख्या तथा तो असत्वपने दृष्टि प्रतिबुद्ध न पश्य अभी कर्तव्य सपने असद कर जगने पर नहीं देखता है जागर जागरजन्यवास ही सपनजन वासना से जागृत नहीं युद्ध स्वपन जागरते कार्यकार तदि नियत निपता कथय प्रतिबुद्धो दृष्ट से प्रतिबुद्ध न पश्यती असत स्वप्ने दृष्ट प्रतिबुद्ध न पश्य स्वप्ने भी दृष्टि प्रतिबुद्ध न पश्यती च नहीं देखता है कभी कभी देखता है छह शब्द जो दिया है निपाता यदि। छह शब्द तथा जागृत भी दृष्टि स्वप्न न पश्य जैसे सपने में देखने के बाद जागृत में नहीं देखता है इसी प्रकार जागृत में देखने के बाद सपने में अवश्य दर्शन होगा कोई नियम नहीं कोई जागृत वस्तु का दर्शन सपने में हो जाता है कभी कभी जागृत वस्तु का दर्शन होता ही नहीं छह शब्द से तथा जागृत भी दृष्टवा सपने न पसती कदाचित जागृत में जो देखा सपने में कभी नहीं दिखता है ऐसा नहीं की जितने वस्तु जितने व्यक्ति का दर्शन जागृत में होता है सबका सपने में दर्शन होता है ऐसा नहीं कभी नहीं होता इसी प्रकार जैसे जागृत वस्तु का सपने में दर्शन नहीं हुआ स्वप्न वस्तु का जागृत नहीं सा, सा, सा जागरित तो जागरित हुआ इससे जागरूक सत्य इसे निश्चय नहीं होगा तस्त प्राय स्वन स जागृतवासनाधीनवाद इसलिए स्वप्न आधिक बाहुल्य जागृतवासनाधीन है जागृरी भी दृष्टि सपन न पश्य कदाची तस्मा जागरिमें स्वन हेतु रोचते न तो पर जागृत पर इसलिए स्वप्न हेतु इस नहीं होता है कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है परमार्थ सत जागृत है इसलिए सपन का हेतु कहा जाता है सी भ्रांति से देख करके सजन वास्तव से भी सप्न होता है जागरित परमार्थ सत्वाद कार्य सेवन काम आधार विवक्षिव कार्यकार तथा कथम तो न बहती ये व्याभृत्यम कथित जागृत परमाथसत् उसका कार्य सपन भी सदरूप है परमार्थ सत्य सा होगा सादात्मा तो क्योंकि जो जागृत में देखता है वो सपने में देखा तथा तो विवक्षिता पारमार्थिक्व ऐसे विवक्षा करके कार्य कारणत्व तो की तथा तो ज्ञान क्यों नहीं होगी ऐसे व्यावृत्यम इति व्यावर्त्यम कथा इसकी कथन इसका कथन कहते न तो परमार्थ सत्य क्यों जागृत परमार्थ सत्य इसलिए सपनों का कारण एक नहीं कार्य कारण भाव व्यवहार जागरित तो सत्य हीता नहीं भ्रांति दर्शन से भी सप्न संस्कार होता है तो सपन होता है व्यवहार दृष्टिया कार्य कारणत्म सपन जागरित व्यवहार होता है कार्य का अनुभव किन्तु वास्तव वा कार्य का अनुभव नहीं सप्न जा जागृत ने कहा तत्व दृष्टिया तो, तो अप्रसिद्ध नहीं है क्विद कार्य कारण तत्व पार्थिक दृष्टि से कहीं भी कार्य का प्रसिद्ध नहीं है कार्य अज्ञानाद कार्यक्रम से वदं अवस्तुन अज्ञावस्थ कार्य अज्ञानाद व्यावर्त हे अवस्तुन अज्ञा अद अवस्थता ज्ञाना अज्ञाद ज्ञानाभाव तो ज्ञाभा अभाव रूपे वस्तुभूत तो तो तो नहीं है तो अवस्तु की उत्पत्ति ज्ञाभाव अवस्थव कार्य अवस्थे कार्यस्य कार्य ज्ञानाभा ज्ञान के अभाव से अवस्तु कार्य अभाव से अवस्तु की कार्य हो कार्यकृत्पत्ति अवस्तुन अज्ञाव अवस्थ कार्य होती अज्ञान है अवस्तु है क्योंकि ज्ञाना अभाव रूप ज्ञान से कार्य उत्पन्न होता है कार्य भी अवास्तव अर्थात ज्ञानाभावे अवस्तुकारिप्यु ये बौद्धलोक मानते शून्य से, से अवास्तव कार्यकृत तो की व्यावृति करते हैं <coughs> में असत कोई असत नहीं जिसका हेतु असत हो असद हेतुकम असत नास्ति असत हेतु यसे असत कारण हो ऐसे कोई असत पदार्थ नहीं कोई शशु विषाणु पुत्र से उत्पन्न हुआ अथवांध्यापुत ससु विषाण का कार्य असत हेतु कम असत नास्ती असत्य असत की उत्पत्ति नहीं है सद असत हेतु कम तथा तो और सत्य की उत्पत्ति असत्य से सीषाण बंध्या से कोई उत्पत्ति किसी वास्तविक कारण असत हो और कार्य हो ये भी नहीं असध्यतुकम सत तथा तथा मित्र नास्ती असत्य जिसका हेतु ऐसे सत्य पदार्थ कोई ही नहीं कोई सत्य पदार्थ नहीं जिसकी उत्पत्ति असत्य से हो पहला में दोनों में असद हेतु को असद हेतु को असत नहीं असद हेतु को सत्य भी नहीं कारण असत हो तो कार्य असत भी नहीं होगा कार्य सत्य भी नहीं होगा अर्थात कहीं असत कारण नहीं होता है असत कारण से असत्य की अथवा सत की उत्पत्ति नहीं है पूर्वार्ध में कहा गया उत्तराध में सत्य सत्य हेतु को ना कोई सत्य हो जिसका कारण सत्य सत्य सत्य की उत्पत्ति वो भी नहीं है क्योंकि सत्यदी है तो उसकी उत्पत्ति क्यों सत्य से सत्य की उत्पत्ति सत तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती इसलिए सत से सत्य उत्पत्ति हो भी नहीं सत्य सत्य हेतु कमाती सद उसका हेतु हो ऐसा नहीं सद्यु कम असत होता और कोई असत पदार्थ हो जिसका हेतु सत्य सत वास्तव, वास्तव, उसे वास्तव से कारण उससे असत्य की वास्तव पदार्थ से सस्य विषाना बंध्या पुत्र नहीं होती तो सद हेतु का सत्य नहीं सद हेतु का असत्य नहीं उत्तरार्ध में पूर्वार्ध में कारण से असत्युत्पत्ति नहीं नहीं उत्तराधि में सतूप कारण से ना सत न सत्युत्पत्ति न सत्युत्पत्ति तो किसी प्रकार उत्पत्ति ही नहीं शून्यवादी नदव कार्य जायते शून्यदी थी मनंते शून्यवादी कहते कार्य सत् शून्य से उत्पन्न होता है नास्ती असदेतुकसत सत् असदेतुक तथा असधेतुक सत् असत शून्य से आकाशादी ये नास्ति सतन नुपेश असत्सदेतुक तथा तथा इसके अच्छा सांख्याद कार्यकार सत्ीजते कति कार्य विचाते कारण भी सत दोनों के सत्ते हैं कारण प्रतिम सचेतुको नतहेतुक सत् कार्य सतहे सत्स्य उत्पन्न होता है कार्य यदि सत हे स्कूटपति मानना के से पहले निराकरण हुआ कार्य यदि सत हे तो नहीं हुई सत्येतु को सत नहीं सांख्य मत निराकरण हुआ सद ब्रह्म कारण मिथ्या प्रपंच सृष्टि इत कोई एक देशी वेदांति दे ब्रह्म सत कारण का है मिथ्या प्रपंच सृष्टि का मिथ्या प्रपंच सृष्टि का कारण है ब्रह्म सत है वस्तुतः सद में कारण वा तो वास्तव नहीं कार्य का ना वास्तव पारमार्थिक नहीं है अभी व्यावहारिक आविध्य मिथ्या है कार्य का अनुभाव वास्तव नहीं क्यों क्योंकि पारमार्थिक उत्पत्ति नहीं है तो ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्मों को ज्ञान कराने के लिए आदि सृष्टि अपवाद प्रक्रिया की आश्रय करके उत्पत्ति कही गई वस्तु तो उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं है इसलिए पारमार्थिक उत्पत्ति नहीं उनसे सदब्रह्म कारण नीचा प्रपंचिका से जो कहते उसका भी निराकरण करते सद हेतु कम असतुता सदहेतु का असत नहीं हो सकता है श्लोक से तात्पर्य माह लोगों का तात्पर्य तो है परमार्थ पात्भाष्यु न क्य केनचि प्रकार किसी पदार्थ में किसी प्रकार भाव कार्यकार पारिक न व्यवहार होता है विचार केवे न पार कार्यकार कथम कारण कार्य कार्यकारणव यया कया च प्रक्रिया प्रतिपादय उचित से क्या है कार्य कारण भाव तो प्रसिद्ध है कोई कार्य है कोई कारण है कार्य उनका लक्षण करते नायक विशेषी के लोग कार्य नियत प्रवृतिम कारणत्म ये प्रसिद्ध है विजय शंकर होता है और कार्यकार भोजन से तृप्ति होती है ये बहुत कार्य कारण कार्यकार प्रसिद्ध है जिस किसी प्रक्रिया से य कया च प्रक्रिया या प्रतिपादित मुचितम जो प्रसिद्ध है उसकी प्रतिपादन किसी प्रक्रिया से उसका प्रतिपादन करना चाहिए अन्यथा प्रसिद्धि प्रकोपात नहीं तो प्रसिद्धि का विरोध होगा यह साक्षेप करता है पूर्व कथन कथम कार्यकारण भाव है ही नहीं ये कैसे कहते हो टीका अनिर्वाच्य मायामय कार्यकारण प्रसिथ मिद्धम अयक्तिकृत प्रसिद्धि अविद्धा इत आद्यम पादन भी सी सिद्धांतिका प्रसिद्धि प्रसिद्धि अविद्धा क्योंकि भाव अनिर्वाच्यम मायामय वास्तव नहीं निर्वृत न ना सकेते विचार नहीं करते तो कार्यकारण भाव लगता है और विचार करने पर दिखता है वस्तु तो कार्यकारण भाव ही नहीं मायामय माई माया का ही मास्व नहीं प्रतिते मात्र सिद्धम प्रतिते मात्र न सिद्धम बस प्रतिते से ही निश्चय होता है युक्ति से विचार करेंगे तो ये नहीं अयक्तिकम युक्ति सुनने इसको अधिकृत इसको विषय करके प्रसिद्धि है विरुद्ध प्रसिद्धि हो इसको अभिप्राय करके आद्य पाद विभजते प्रथम पाद श्लोक की प्रथम पाद की व्याख्या करते हैं नास्तिक असद हेतु कम असत भाष्य में नास्ति असद हेतु कम असत असद, असद हेतु जिसका ऐसे असत है ही नहीं सस हेतु कारण जिसका हेतु काण सीषाणी ससु विषाणादि हो असत ऐसा कोई असत पदार्थ हो जिसका कारण ससु सस्य विषाण से कोई असत्य पदार्थ की उत्पत्ति हो जैसे आकाश गगन कु गगन कुसुम की उत्पत्ति खरगोश के कहीं असत्य असत की उत्पत्ति ऐसा नहीं है ख कुसुमा तद असद हेतु कम असत न बीतते असद हेतु को असत कोई नहीं आकाश आकाश कुसुमाद्या असत जिसका हेतु सस्य हो ऐसा असद हेतु का असत अथवा का कार्य असत ऐसा नहीं है प्रथम पाद हुआ वा द्वितीय पादस्त सदसदेतुक तथा सत् सद असदेतुक तथा नसदेतु सत्कार्य हो ये भी नहीं तथा भाष्य में सदपादी वस्तु असदेतुक सर्स विषाणिकार्यस्त घटादी वस्तु सतह उसका हेतु अस असते सर्विषाणी से घटा बन जाए सर्वभी नहीं होता है तृतीय पाद व्याको तृतीय पादे सत्य सद्यतुक ना कोई सत्यस्तु उसका कारण सत्य ये भी नहीं है तथा सत्य विद्यमान घटादि विद्यमान घटादि वस्तुअंतर कार्य नास्ति विद्यमान घट विद्यमान घट से उत्पन्न हुआ विद्यमान पटे से घट बना ऐसा नहीं होता है विद्यमान घटादि वस्तुअंतर कार्य वस्तुअंतर का कार्य किसी सत्य कार्य सत्य नहीं है सत्य कार्य कैसे होगा चतुर्थ पदार्थना सद्येतुकम असतकुत और असत तो कोई होगा जिसका है तो सोत है साथ से असत की उत्पत्ति से ये कैसे होगा सत कार्यम असत को तरह का संभव सत का कार्य असत ये कैसे होता है ठीक है अस्तुत प्रकारांतरण कार्य का अनुभव ठीक है ये चार प्रकार असत्य से असत्य की उत्पत्ति नहीं असत उत्पत से सत्य की उत्पत्ति नहीं सत्य से सत्य उत्पत्ति नहीं सत्य असत्य की उत्पत्ति नहीं चार ही प्रकार नहीं हो सकता है उससे अतिरिक्त तो अन्य प्रकार से कार्य कारण भाव हो प्रकारांतरण कार्य कारण भाव हो ये आशंख्य योग्य अनुपलब्धि विरुद्धत्वा भूतल में घटा नहीं है वायु में रूपा नहीं है कैसे विषय होगा किस प्रमाण से यह न्याय लोगों तो कहते प्रत्यक्ष भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष होता है किंतु मीमांसा के लोग वेदांती कहते हैं घटाभाव का, घटा का प्रत्यक्ष नहीं होता है अनुपलब्धि प्रमाण से निश्चय होता है अनुपलब्धि उपलब्धि का अभाव घटना न उपलब्धि तो भूतले अनुपलब्धि प्रमाण से घटका घटाभाव निश्चय होता है घटो नहीं किंतु अनुपलब्धि मात्र से यदि अभाव का निश्चय हो अभी पिशाची की उपलब्धि नहीं होती पिशाची की अनुपलब्धि तो नहीं दिखता है इतने मात्र से पिशाच के अभाव है ऐसा निश्चय नहीं होता है ऐसा नहीं मानते पिशाच नहीं दिखता है फिर भय करते पिछाच हो सकता है दरवाजा बंद देखे तो कोई नहीं है फिर भय करते पिशाच हो सकता है कहीं थोड़ा आवाज होगा तो डरते पिछाच होगा कारण क्या है पिशाच रहने पर भी दिखेगा ना इसलिए केवल अनुपलब्धि से अभाव निश्चय नहीं होता है अंधकार में घटा कुछ दिखता नहीं दिखता नहीं तो निश्चय हो जाएगा कोई नहीं ऐसा नहीं एकदम अंधकार में कुछ नहीं दिखता तो भी भय लगता है कहीं यहाँ चोर होगा कोई सर्पादी होगा भय रहता है अर्थात नहीं दिखने पर अभाव निश्चय नहीं होता है क्योंकि रहने पर भी अंधकार में दिखेगा नहीं सर को है हमने पर भी अंधकार में दिखना दिखेगा नहीं इसलिए नहीं दिखता है तो अभाव निश्चय नहीं होता तो अनुपलब्धि प्रमाण कैसे होगा योग्य अनुपलब्धि प्रमाण होता है खाली अनुपलब्धि नहीं योग्य अनुपलब्धि प्रमाण योग्य अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव निश्चय होता है अनुपलब्धि में योग्यता भी बताते प्रतियोगी सत्व प्रसंजन अप्रसंजित प्रतियोगिता रूपो ऐसे न्याय में बताते यदि घट होता तभी उपलब्ध तो यदि घट होता दिखता जहां ऐसे आपत्ति करेंगे वही अभाव योग्य होता है अंधकार में बहुत अंधकार में ऐसा नहीं होता यदि यहाँ सर्प होता तो दिखता ऐसा आपादन नहीं होता है क्योंकि सर्प होने पर भी दिखेगा ना अंधकार में इसलिए वहाँ सर्प अभाव सर्प की अनुपलब्धि होने पर भी वो अनुपलब्धि योग्य नहीं योग्य हो तो। है होगी जहाँ यदि प्रकाश है यदि घट होता तो दिखता दिखता नहीं इसलिए घट नहीं घटाभाव का निश्चय होता है घटा अनुपलब्धि है हाँ, योग्य अनुपलब्धि क्योंकि यदि घट होता तो दिखता जहां इसे प्रत्येक सब्तों का आरोप करके उपलब्धि का आरोप करेंगे उससे अनुपलब्धि होता है योग्य योग्यचास योग्य अनुपलब्धि से अभाव का निश्चय होता है अंधकार में यदि घट होता तो दिखता ऐसा नहीं आरोप होता है इसलिए अंधकार में घटा अनुपलब्धि योग्य नहीं है और यदि यहाँ पिशाच होता तो दिखता ऐसे आरोप नहीं होता होने पर ही पिशाच दिखेगा नहीं इसलिए पिशाच अनुपलब्धि योग्य नहीं होने से उससे पिशाच अभाव का निश्चय नहीं होता योग्य अनुपलब्धि से अभाव निश्चय होता है इसी प्रकार यहाँ पूर्व पिछी है चारे प्रकार असत से असत्य की असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं सत्य सत्य की सत्य असत्य की उत्पत्ति नहीं चार प्रकार नहीं होने पर भी अन्य प्रकार हो तो सिद्धांत कहता है यदि अन्य प्रकार उत्पत्ति होती तो दिखता नहीं दिखता है योग्य अनुपलब्धि विरोधाज अन्य प्रकार नहीं कह सकते हैं योग्य अनुपलब्धि विरुद्ध में क्या योग्य अनुपलब्धि प्रमाण से निश्चित होता अन्य प्रकार से उत्पत्ति नहीं है नच न्य कार्यकार संभव शक्य व कल्पयो अन अन्य प्रकार कार्य काण हो नहीं सकता है कल्पना भी नहीं कर सकते अतः अतो विवेकी असिद्ध है कार्यकार कस्य विवेकों के लिए कार्य काण भाव किसी में भी कार्यकारण भाव प्रसिद्ध नहीं ऐसे विचार के बिना कार्य काण भाव व्यवहार होता है व्यवहारिक है मायामय वास्तव नहीं उसको लेकर व्यवहार होता है विचार करने पर विवेकियों के लिए किसी की उत्पत्ति नहीं कार्य कारण कहीं भी नहीं हेतु स्वप्न जागरित में वस्तुतः कार्य कारण भाव है ही नहीं इसमें दूसरा हेतु तो करते अजाग्रदिता अनुभूत तथा स्वप्ने साम पश्यपरिया पश्यसा स्वप्न विपरिया यथा जाग्रत विपर्यासात अचिंत्यान भूतवत् जागृत अवस्था में भ्रम होता है राज्य में भ्रम होता है जाग्रत काल में जाग्रत काल में विपर्यासात भांतिया अचिंत्यान और राज्य में जो सर्वे अचिंत्य है अचिंत्य क्या है वास्तवता ही नहीं और बिल्कुल सचिश जिसे असत्य कहेंगे वो भी नहीं असत हो दिखेगा नहीं असत की प्रतीत नहीं होती असत्य तो न प्रति असत्य तो न बाध्यता सत हो तो बाध नहीं होगा असत हो तो प्रतीत नहीं होगी राज्य में सर्प की प्रतीत होती है और रज ज्ञान से बाध भी होता है इसलिए भी नहीं असत भी नहीं सचेत न बाध्य तो असचेत न प्रतीयत बाध्यते तो प्रतीयते च बाध्यते च रज सर्प इसल सत्य नहीं असत भी नहीं और उभय भी हो नहीं सका असंभव इसलिए उससे विलक्षण अचिंत्य विलक्षण क्या है कुछ नहीं बस अचिंत्य अनिर्वचन शब्द से कहते और किसी कह नहीं कह सकते सत्य नहीं कह सकते असत्य नहीं कह सकते उभय नहीं कह सकते तो फिर क्या कहेंगे कुछ नहीं कह सकते इसलिए कहते हैं अनिर्वचन किसी शब्द से नहीं कह सकते तो अचिंत्य वस्तु सपना जागृत काल में भ्रांति से जो राज्य सरकार दिखता है कोई अचिंत्य वस्तु को दिखता है भूतवत प्रसिद्ध किन्दु समय लगता है सत्य पारमार्थी के वो सर तब वो सत्य समझ से कह के भागता है भय गिरता है सत्य देख देखता है तथा तो स्वप्न विपर्यस्तता धर्मांश तत्व जैसे जागृत काल में भ्रांति काल में अचिन्त्य पदार्थों को वास्तव जैसे दिखता है इसी प्रकार स्वप्न में भ्रम के कारण वस्तु नहीं होकर के भ्रांति से दिखता है धर्मांश तत्व पश्य दी पदार्थ स्वप्न में ही दिखता है जागृत काल में कुछ नहीं रहता है अर्थात मिठ्या ही है ऐसे दिखता है तो इसलिए क्या हुआ जैसे जागृत में भ्रांति से दिखता है स्वप्ने से भ्रांति से दिखता है उसके लिए कोई सत्य जागृत कारण होने की आवश्यकता नहीं कार्य नहीं श्लोक से तात्पर्य आह श्लोक का तात्पर्य भाषे में पुनरअपि जागृत सपन और असतोरपी कार्यकार शंका अपनय आह दोनों असत हो पारमार्थिक नहीं हो नहीं उन पर भी दोनों में कार्य काण भाव हो जागृत सपन और असतोरपी सत नही पारमार्थिक नहीं प्रादिभाषिको तो भी कार्य का नाव कि शंका का अपनयन करतेपरसा विपरसा भ्रांति सेवेकत यहा जागृत जागृत जागृत होता नहीं अचिता न भाव अचिन्त्य पदार्थ देखता रज्जुशरता अचिन्तकार अशक्य चिंतनीयान अशक्य चिंतनीय यावा अशक्य चिंतन या जिनका चिंतन संभव है नहीं असक्य चिंतन यह रज्जु सर्पाधीन इनका चिंतन नहीं हो पाता है सत है या असत है या उभय ऐसा विचार नहीं कर पाते ऐसे रज्जुसर्पा आदि को देखता है सब भ्रांति से जागृत काल उस समय देखते समय लगता है सत्य भूत व तो क्या परमार्थव करता है परमार्थ जैसे दिखता है ऐसा लगता है वास्तव विकल्प विकल्प करता है ये कश्चित कोई भ्रांत जिसे देखता है अक्षरार्थम क्या कच्चित पूर्वे ना जैसे भ्रांति से जागृत काल में रजूसता कोई देखता है जैसे दास्तांतिक है सपने भी, सपने भी पदार्थ नहीं होकर कुछ कल्पना कर देखता है उसके लिए जागृत कार्य होने की कोई आवश्यकता नहीं यथा तथा सप्ने हस्तियादिन धर्मान पश्चिम विकल्प में भी भ्रांति से अभिवेक से वास्तव कुछ नहीं भ्रांति से हस्त्यादी धर्मान पश्च्य देखता हुआ उसको लगता है मैं देख रहा हूँ सामने तत्री वो सपने में ही देखता है जब जग जाता है कुछ नहीं न हस्ती है न मार्ग है न तो जागृता उत्पद्य उत्पन्न होकर देखता है या नहीं जो सपने में दिखता है जैसे भ्रांति काल में जागृत अवस्था में रजु सर्क दिखता है इसे सपने में भ्रांति से दिखता है न कि हस्तिया जो दिखता है वो जागृत जन्य वासना से उत्पन्न हुआ ये कुछ नहीं कार्य का अनुभाव नहीं भ्रांति से दिखता है ऐसे ही जागृत से उत्पाद मान होकर दिखेगा ऐसे कोई जरूरी नहीं पारमार्थी पारमार्थिक उत्पत्ति नहीं ऐसे व्यवहार किया जाता है कि मुसी प्रकार दिखता है जागृत दर्शन जन्य वासना से ऐसे व्यवहार होता है पारमार्थी विचार करेंगे तो जैसे भ्रांति जागृत काल में रज सर्प दिखता है इसे सपने में हत्यादि दिखता है वो जागरित से उत्पन्न होकर एक दिखता है वो हती है नहीं जागरित से उत्पन्न कैसे होगा इसे जागरिता दिखता है ऐसा नहीं तत्व तो दृष्टिया कार्यकार तो जन्मादि सूत्र प्रमुख सूत्र जगत कारण ब्रह्म सूत्रित शंका करता है आप कहते तत्व दृष्टिया कार्य का ही नहीं कार्यकाल भाव नहीं है ब्रह्म सूत्र में द्वितीय सूत्र है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम सूत्र होने के बाद वो ब्रह्म कैसा है उसके लक्षण के लिए शंका हुई तो उसके लिए द्वितीय सूत्र जन्मादि से यथ जन्मादिस्त अस्त जन्मादि यथ जन्म स्थिति लय उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिससे वही ब्रह्म है तो जगत की उत्पत्ति जिससे वही ब्रह्म है यदि कार्य कारण भाव नहीं है तो जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से इसको लेकर के ब्रह्म सूत्र व्यास जी ने कैसे बनाया अप्रसिद्ध से कथन जन्नादि सूत्र प्रमुख जन्मादि सूत्र जन्मादिश केवल एक सूत्र ही ये सूत्र भाष्य अन्य में जन्म को मान करके विभिन्न व्यवहार किया गया तो बहुत सूत्रों की तरह जगत कारण ब्रह्म सूत्रितम जगत का कारण ब्रह्म इसे सूत्र में कहा गया कैसे कारण जगत के जगत का कारण ब्रह्म के सेवा यदि कार्य काण यही नहीं ऐसा शंका हमसे उत्तर देते है सदा सदा उपलादस्ति वस्तुवादीनादस्ति वस्वादी जातिस्तुता बुद्धिजाते सदा उपलम्भा एक उपलम्ब दिखता है वक्त उपलब्धि कार्य का अनुभाव होता है उत्पत्ति घटकी उत्पत्ति होती है कार्य का भाव देखते हैं उपलम्बास और समाचार आज समाचार है वैदिक वनना समाधि व्यवहार का होता है वैदिक वनना समाधि व्यवहार चलता है आचरण करते हैं तो उपलम्भ होता है कार्य का अनुभाव उसे यजिता स्वर्ग कामा स्वर्ग के लिए या करे याग स्वर्ग का साधना अथवा स्वर्ग याग जन्य ऐसे व्यवहार होता है इससे अस्थि वस्तुत्ववादी तो नाम लोग कहते वस्तु है जब दिखता है नहीं कैसे कहेंगे उपलंब होता है तो अस्थि है और वननासम व्यवहार किया जाता है पुण्य पाप है पुण्य पाप का कार्य है स्वर्ग नर कार्य है इसलिए तो वननासम व्यवहार होता है उपलम्ब हो गया उपलब्धि ज्ञान समाचार हो गया वर्ण अनुषान इससे निश्चय होता है कि वस्तु हे अस्थिवादिना तो जो लोग मानते वस्तु है वास्तव है पदार्थ उनके लिए व्या बनाया जाति देशिता बुद्धि बुद्धि ही विद्वत् ही, ही जातिस्तु देशिता उत्पत्ति की गई उत्पत्ति का उपदेश आ गया उत्पत्ति कही गई क्योंकि अजातेशता वो अजाति अजन्म ब्रह्म से डरते हैं अजन्म ब्रह्म में कुछ ही नहीं अद्वित्य ब्रह्म है इसे डरते हुए सब पदार्थ दिखता है अद्वित्य ब्रह्म कोई कार्यकारण है ही नहीं किसी उत्पत्ति नहीं तो अपने ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप हो गया और कुछ रहा ही नहीं सब का नाश हो जाएगा तो अपना भी नाश हो जाएगा डरते हैं और ब्रह्म वेद ब्रह्मति ज्ञान होने पर ब्रह्मस्वरूप हो जाएगा ब्रह्मस्वरूप हो जाएगा तो और कुछ ना जगत में आएगा ना कुछ वो करेगा ना जगत दिखेगा कुछ नहीं होगा तो सोच अपना नाश ही हो जाएगा ब्रह्मस्वरूप हो गया तो फिर क्या हुआ जगत में तो मेगा तत्व निर्भय पद है नहीं समझ के डरते। जाति अजाति से डरने वाले के लिए जाति देखिता बुद्धि विद्वान ने उत्पत्ति का उपदेश किया गया अज्ञान ये लोगों के लिए जैसे पहले मानते है उसके अनुसार उपदेश किया गया पहले कम से कम उत्पत्ति मान करके वर्नाश्रम धर्मानुष्ठान करे वैदिक मार्ग में चले सन्मार्ग में चले अंत गुण शुद्ध होने पर प्रयाग ज्ञान होगा अद्वैतम तो ज्ञान होगा पहले वर्नाश्रम विध कर्म करने के लिए यागा कर्म नित्य नित्य कर्म करे सन्मार्ग में प्रभुत्व हो इसके लिए ही जाति जन्म का उपदेश किया गया वस्तुतः जन्म नहीं है टीकाने अभिवेकना विवेकोपायत्य कार्य कारणत्व तो उपेत्य विवेक का उपाय है कार्य का अनुभाव उससे ही धीरे धीरे विवेक होता है स्वीकार करके उद्वैत स्वीकृत सूत्रकार प्रभृति सूत्रकार की प्रवृति है श्लोकाक्षरणी वाचस्त श्लोक के अर्थ का शब्द की व्याख्या करते बुद्धि अद्वैतवाद भी जाति देशिता उपदिष्टा बुद्धि मतलब विद्वत अद्वैतवाद जाति का तो उत्पत्ति का तो उपदिष्टा उत्पत्ति का उपदेश किया गया तो किसलिए उपलम्भा समाचार आदि उपलब्धात उपलब्धन उपलम्ब उपलम्बन उपलब्ध ज्ञान तस्मा प्रपंच आकाश आदि प्रपंच दिखता है दिखता है तो बिल्कुल कहीं को कुछ नहीं है तो कैसे समझेगा इसलिए कहते हैं आकाश आदि की उत्पत्ति ब्रह्म से भी जब आकाश आदि तो दिखता है पूछता है कहा से आए तो कहते हैं से उत्पन्न फिर बाद में निषेध करने का अपवाद अब ब्रह्म से उत्पत्ति नहीं कहकर आकाश आदि का निषेध कर देंगे तो उसको लगेगा ये ब्रह्म में आकाश आदि नहीं तो आकाश आदि का अधिष्ठान अन्य कोई होगा ब्रह्म में आकाश आदि का निषेध हो जाएगा ब्रह्म में नहीं तो ब्रह्म बिना किस मन अन्य में होगा आकाश आदि तो दिखता है ही उसके मन में आकाश आदि सत्य है और कहीं ये आकाशवादी ब्रह्म नाना सिखिंचना यह ब्रह्म में आकाश आदि नहीं है वो सोचेगा ब्रह्म में नहीं है अन्यत्र कहीं होगा आकाशवादी सत्य है इसलिए पहले कहते नहीं ये ब्रह्म से आकाशवादी की उत्पत्ति कहेगी कह करके फिर कई आदमी कहेंगे आकाश आदि ब्रह्म से उत्पत्ति जो कही गई वस्तुतः आकाश आदि ब्रह्म में नहीं है तो अन्यत्र होने की शंका नहीं और अध्यारोप के उसका निषेध करना यह वास्तव में नहीं इसे राज्य सारोपण नहीं पर भी दिखता है सपन दृश्य नहीं पर भी दिखता है यह आकाशवादी प्रपंच नहीं पर भी दिखता है तब आगे निषेध होगा तो नेह नाना सिकिंचन इत्यादि के द्वारा निषेध हो जाएगा ब्रह्म में कुछ नहीं दिखेगी तब ऐसे अद्वैत ज्ञान के उपाय से ही उत्पत्ति कही गई उपलब्धे अगु समाचारा बन्नाश्रधि धर्म समाचार धर्म का आचरण के अनुसार किया जाता है दोनों हेतु से अस्थि वस्तुत्ववादी नाम जो लोग मानते वास्तव है वस्तुभाव इतव वजनशीला नाम जो कहते कि वास्तव पदार्थ है वस्तुभाव क्या है अस्थि वस्तुभाव द्वैत से विशेष अस्थि वस्तुभाव द्वैत का वास्तविकता द्वैत की वास्तविकता है वक्तुत्व है ऐसा कहने वाले के लिए ये उपदेश किया गया दृढ़ दृढ़ आग्रह जिनका है उनके लिए दृढ़ग्रहतान शब्दालु है वैदिक कर्म में तभी तो सन्मार्ग में वर्ना समाधि धर्म करते हैं है श्रद्धालुते किंतु उत्पत्ति जब दीक्षती है कार्य वास्तव का है वर्ना समाधि धर्म पालन करते है पुण्य पाप के पाप से निवृत्त होते पुण्य अनुसार करते तो सिद्ध होता है वास्तव पदार्थ है ऐसे को मंद विवेकी जो विवेक उनका कम है किंतु अर्थोपाय पार्थिक्ञान उपायूप्रम उसका ज्ञान दृढ़ होने के लिए साई कार्यक्रम भाव उपेत जन्मोपदेश अद्वैतवादीना मंद विवेकी विवेक दा उपाय कथम तदुपदेश इतिहास क्या है का मान करके जन्म उपदेश करते हैं अद्वैतवादी ऐसे अद्वैतवादी उपदेश जो जन्म का करते हैं मंद विवेक विवेक का दाढ़ी उपाय सेना मंद विवेक विवेक दृढ़ करने के लिए उसका उपदेश कैसे होगा ऐसा शंका उनसे उत्तर देते हैं ताम गृह कावत तो उत्पत्ति को पहले ग्रहण करे अविवेकी श्रद्धालु उसके बाद धीरे धीरे उनको ज्ञान होगा वेदान्त भ्यास इनाम तो स्वयम अजाद्वैयात्म विषय विवेक परमार्थ नुद्धिया उत्पत्ति जो कही गई परमार्थ बुद्धिया नहीं पहले ग्रहण करें फिर वेदांत तो अभ्यास करेंगे स्वयं ही अजय अद्वैयात्म विषय का विवेक हो जाएगा इसी दृष्टि से पहले उत्पत्ति कही गई क्योंकि उत्पत्ति मानते है तो उनको मान करके सन्मार्ग प्रवृत्व होने के लिए वर्णाश्रम धर्म पालन करने के लिए उपदेश करते है न कि उत्पत्ति परमार्थ ऐसा नहीं टीका नहीं यदा ब्रह्म सकाशाद अशेषम जगतभवती अभिवेतम संपूर्ण जगत ब्रह्म से उत्पन्न होता है ऐसा मानने पर तदा तद जगत प्रभाव तो ब्रह्मशा अतिथ जगत नहीं कारण से कार्य नहीं दिखाएंगे मृत घटादि में कारण से अतिथत कार्य नहीं ब्रह्म से जगत उत्पत्ति ऐसा बताने के बाद कहेंगे ब्रह्म से अत्रित जगत नहीं कारण से कार्य नहीं होता है तो निश्चय होगा ब्रह्म ही बसर्व में तो होगा तद विषय वेदांतेश और उसको विषय करने वाले वेदांत में पौरापरिण आलोचित शुरू पौरवापरिण का आलोचना विचार करेंगे, करेंगे। तो तो वे उसके वेदांत का अभ्यास करेंगे करेंगे सामर्थ्य से ही कूटस्थ अद्वित कूटस्थ अद्वित ब्रह्म तद विषय विवेक की दृढ़ता हो जाएगी सिद्ध हो जाएगी इसे अभिप्राष्टी अद्वैतवादीर जातिर उपदिष्टा उत्पत्ति उत्पत्तिपदेश गई उत्पत्ति का उपदेश किया गया न तो द्वैत से श्रुति न्याय तरूपित अशक्य पार्थत्व गृहत जो द्वैत है श्रुति से न्याय से जिसका निरूपण हो नहीं सकता है इसको पारमार्थिक मान करे की उत्पत्ति कही गई ऐसा नहीं जातिर उपदिष्टा ये नहीं तो अजातिर पारमार्थिक अज ब्रह्म ही पारमार्थिक है चतुर्थ पदार्थ म चतुर्थपाद अजाते स्त्रता सदा अजन्म ब्रह्म से दौड़ने वाले के लिए ही उत्पत्ति का उपदेश है ते ही श्रोत्रिया स्थूल बुद्धि त्रस्य आत्मनासम्य अविवे के वो श्रोत्रियोत्रोित श्रद्धालु वेदपाठ करने वाले इसलिए श्रद्धालु है स्थल बुद्धि स्थूला बुद्धिश सूक्ष्म बुद्ध, विचार करने के लिए बुद्धि में सामर्थ्य नहीं अजाते अजाति वस्तु न सदात सं अजन्म वस्तु जो भय करते हैं अजन्मा वस्तु कोई जन्म नहीं कुछ नहीं आदित्य ब्रह्म से और कुछ भी नहीं है ये सब कार्यकारश्चय करते है कर्म करेंगे आगे स्वर्ग प्राप्त होगा नरक तो नहीं जाएंगे ये सब कार्यकारुष्ठान करते हैं और कहेंगे अद्वितीय ब्रह्म और कुछ भी नहीं उसे डरते हैं हमेशा भय करते क्योंकि आत्मनाशन मनमान अभिवेक न देखते फिर ज्ञान होगा तो क्या होगा अभी और कुछ नहीं रहेगा तो अपना भी नाथ हो जाएगा ऐसा मानते हो अपना भी नाथ हो जाएगा अभिवेकी भय करते ये पहला आया है रेखा विवेक उपायत्व जातिर उपदिष्ट आरोप उपक्रम अनुकूल जाति जन्म उपदिष्ट किया गया जन्म का इसमें उपक्रम पहले कहा गया था वो उपाय शोभताराय नास्ती भेद कथंशन जो मूलिंग अभिस्किंग आदि सृष्टि जो कही गई सत्य में उपाय है सो बता रहा शोभता ज्ञान में बुद्धि में अद्वैत आरुढ होने के लिए उपाय कहा गया नास्तिक भेद कथंचन भेद उत्पत्ति किसी की है ही नहीं ओम करने भद्रम पेनाक्षमे स्वस्ति नींद स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ति